छांदोग्योपनिषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय सात चतुर्थ खंड मनसे संकल्प की श्रेष्ठता संकल्पो वाव मनसो भूया ना वै संकल्पयेथ मनथ वाच मीरू नामी नामी मंत्रेक संकल्प ही मन से बढ़कर है जिस समय पुरुष संकल्प करता है तभी वह मनस्यन बोलने की इच्छा करता है और फिर वाणी को प्रेरित करता है वह उसे नाम के प्रति प्रवृत्त करता है नाम में सब मंत्र एकरूप हो जाते हैं और मंत्रों में कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है संकल्पो भाव मनसो भूजान संकल्पों की मनस्यन वनत करण वृत्ति कर्तव्या कर्तव्य विभागे नहि समर्थिते विषये विषय चिकीर्साबुद्धिमनशन भवति कथम यदा वै संकल्पये कर्तव्यादी विवजत विभजत इदर् युक्तमिति अथ ये मंत्री अथान वाच मीर मुम उवाचा वक्षाम निम्स विवक्षा कृत्यती नाम साम मंत्रा शब्द विशेषाह विशेषा सत एकक्यम विशेषोनर्भवती सकल्प ही मन से बढ़कर है मनस्नन के समान संकल्प भी अंतकण की वृत्ति ही है यानी कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का विभाग पूर्वक समर्थन ही संकल्प है इस प्रकार विषय का विभाग पूर्वक समर्थन होने पर ही चिकित्सा बुद्धि यानी मनुष्य होता है तो किस प्रकार जिस समय पुरुष संकल्प करता है अर्थात यह करना चाहिए इस प्रकार कर्तव्यादि विषयों का विभाग करता है तभी वह सोचता है मैं मंत्रों का पाठ करूं इत्यादि इसके पश्चात वह मंत्रादि का उच्चारण करने में वाणी को प्रेरित करता है और उस वाणी को नाम में अर्थात नामोच्चारण निमित्तक विवक्षा करके नाम में प्रेरित करता है तथा नाम रूप सामान्य में मंत्र जो शब्द विशेषी है एक होते हैं अर्थात उसके अंतर्भूत होते हैं क्योंकि सामान्य में विशेष का अंतर्भाव होता है मंत्रेश कर्माण एक मंत्र प्रकाशिता कर्मा क्रिय मंत्रकमस् कर्म यदि मंत्र प्रकाशन लब्धसत्ताक सत्कर्म ब्राह्मणे नेद कर्तव्यमस्मै फलाएति याप्युत्पत्तिर्ब्रह्मणेशु कर्मण दृश्यते मंत्रु लब्धसत्ता कर्मण स्पष्टीकरण नी मंत्र प्रकाशिम कर्म किंचित ब्रह्मणे उत्पन्न दृश्यते तय विही कर्मेती प्रसिद्ध लोके तय शिग्यजुषा सामख्या मंत्रेसु कर्माण कवजपश्य चाथर्मणि तस्माुक् मंत्रु कर्माणीक मंत्रों में कर्म एक रूप हो जाते हैं मंत्रों से प्रकाशित कर्म ही किए जाते हैं मंत्रहीन कोई भी कर्म नहीं है यदि कहो कि कर्मों का विधान तो ब्राह्मण भाग में भी है फिर ऐसा कैसे माना जा सकता है कि कर्म मंत्र प्रकाशित ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जिस सत्कर्म को मंत्रों के प्रकाशित करने से सत्ता प्राप्त हुई है ब्राह्मणों ने उसी का इसे अमुक फल के लिए करना चाहिए इस प्रकार विधान किया है इसके सिवा ब्राह्मणों में जो कर्मों की उत्पत्ति देखी जाती है वह भी मंत्रों में सत्ता प्राप्त किए हुए कर्मों का ही स्पष्टीकरण है मंत्रों से अप्रकाशित कोई भी कर्म ब्राह्मण भाग में उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता लोक में यह बात प्रसिद्ध ही है कि कर्म त्रय विहित है और त्रय शब्द ऋक यजुसाम का ही नाम है विद्वानों ने जिन कर्मों को मंत्रों में देखा ऐसा अथर्मणोपनिषद में कहा भी है अतः यह कहना कि मंत्रों में सब कर्म एक रूप हो जाते हैं ठीक ही है हवाये संकल्पे ता हवाएता संकल्पैकायना संकल्पात्मकाय प्रतिष्ठिता समक्लिप्त क्लिपताथ समकल्पयता समकल्पताप्च। तेजस् संकृत वर्ष संकल वर्ष से संकलिप्यता अकलपतेण संकल संि मंत्र संकल मंत्रण संकल्प कर्माणि संकल कर्माण संकलिप्त लोक संकल्प्य लोकस्य संकल्प्य सर्व संकल्पते स एस संकल्प संकल्पम उपास वे ये मन आदि एकमात्र संकल्प रूप लय स्थन वाले संकल्प में और संकल्प में ही प्रतिष्ठित हैं दुलोक और पृथ्वी ने मानो संकल्प किया है वायु और आकाश ने संकल्प किया है जल और तेज ने संकल्प किया है उनके संकल्प के लिए वृष्टि समर्थ होती है अर्थात उन द्वलोकादि के संकल्प से वृष्टि होती है दृष्टि के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है अन्न के संकल्प के लिए प्राण समर्थ होते हैं प्राण के संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं मंत्रों के संकल्प के लिए कर्म समर्थ होते हैं कर्मों के संकल्प के लिए लोक फल समर्थ होता है और लोकों के संकल्प के लिए सब समर्थ होते हैं वह ऐसा यह संकल्प है तुम संकल्प की उपासना करो तानी हवा मन तन संकल्पे कायनानी संकल्प एको यनम गमनम प्रलयो संकल्पत्मका न्युत्पत्त संकल्पे कायनानी संकल्पात संकल्पे प्रतिष्ठितानी स्थित तो समकलिप्तता संगक्याव ही पृथ्वी द्यावा दवापृथिव्यौ निश्चले लक्ष्ये तथा सामकलपेता वायुश्चाथेतावकवताव तथा सामकताेजस्वेण निश्चला लक्ष्य ये ये मन आधी संकल्पय कायन है संकल्प ही है एक अयन गमन अर्थात प्रलय स्थान जिनका ऐसे संकल्पयी कायन है वे उत्पत्ति के समय संकल्पमय है तथा स्थिति के समय संकल्प में प्रतिष्ठित है द्व्योलोग और पृथ्वी ने मानव संकल्प किया है क्योंकि ये द्यावा पृथ्वी द्यो और पृथ्वी निश्चल दिखाई देते हैं तथा वायु और आकाश इन दोनों ने भी मानव संकल्प किया है इसी प्रकार जल और तेज ने भी संकल्प किया है क्योंकि ये भी अपने स्वरूप से निश्चल दिखाई देते हैं तेजा दयावा पृथिव्यादीना संकलिप्त संकल्प निमित्त वर्ष संकल्पते समर्थी भवती तथा वर्षस्य से संकल्पत्य संकल्प निमित्त मन मन्न संकल्पते वृष्टिर्जन्न भव्य संकलिप्त संकल्पते अन्नमया प्राणा अन्नोपष्टंभ का अन्न धाम इति ही श्रुति उन द्व्युलोक और पृथ्वी आदि की संकलिप्ति यानी संकल्प के लिए वर्षा संकल्पित होती अर्थात समर्थ होती है तथा वर्षा की संकलिप्ति संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है क्योंकि वृष्टि से ही अन्न होता है अन्न की संकलिप्ति के लिए प्राण समर्थ होते हैं क्योंकि प्राण अन्नमय है और अन्न के ही आश्रय रहने वाले हैं श्रुति कहती है प्राण रूप शिशु के लिए अन्न डोरी है तेसाम तकलिप्त मंत्रा हा, संकल्पन्ते प्राणवान ही मंत्रा नधीते नल मंत्राण ही संकलिप्त कर्मा होत्रादी संकल्पन्ते अनुष्ठीयना मंत्र प्रकाशिता समर्थी भ ततो फलम संकल्पते फलायो लोक फल संकते कर्मकर्तीसमतया सीभवीर्थ लोक संकलिवर जगत् संकल्पते स्वैकल्यात जगत फलसान तत्सव संकल्पमूल अतो विशिष्ट सकल अतः सकल मुकाेक्ता फलम तदुपासक उन प्राणों के संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं क्योंकि प्राणवान बलवान ही मंत्रों को पढ़ सकता है बल नहीं मंत्रों के संकल्प के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म समर्थ होते हैं क्योंकि मंत्रों द्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान किए जाने पर फल प्रदान में समर्थ होते हैं उनसे लोग अर्थात फल संकलिप्त होता है अर्थात कर्म और कर्ता के समवायु रूप से समर्थ होता है लोग फल के संकल्प के लिए संपूर्ण जगत अपने स्वरूप की अभिकलता में समर्थ होता है इस प्रकार फल पर्यंत जो सारा जगत है वह सब का सब संकल्प मूलक ही है अतः संकल्प ही विशिष्ट है इसलिए तुम संकल्प की उपासना करो ऐसा कहकर सनत कुमार जी उसकी उपासना के लिए फल बतलाते हैं स य संकल्पम ब्रह्मे क्लिप्तान वही लोकान्ध्रुवान्ध्रुव थुआ प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठान मानोभि मानो भी सिद्यति यकल्स ग्रास् यमचरोकल्प ब्रह्मेपास्ते श्री भगव्पूय संकल्प भोजो स्थिति भगवान प्रवृत्ति वह जो कि संकल्प की ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है विधाता के रचे हुए ध्रुव लोगों को स्वयं ध्रुव होकर प्रतिष्ठित लोगों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा ना पाने वाले लोगों को स्वयं व्यथा ना पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है जहाँ तक संकल्प की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि संकल्प की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है नारद भगवन क्या संकल्प से ही बढ़कर कुछ है सनत कुमार संकल्प से बढ़कर भी है ही नारद भगवन मुझे उसी का उपदेश करें स यह संकल्पम ब्रह्मेति ब्रह्म बुद्ध्योपास्ते क्लिप्तान वै धात्रोकाह फलमित क्लिप्तान सं विद्वान् संकल्पता स विद्वान्वान्तियांता ध्रुवस्य स्वयं लोकिनो य ध्रुव् लोके ध्रुवक्लिप्ति ध्रुव संप्रतितानुपकरणसपन्नार्थ पशुपुत्रादी प्रतिषती दर्शना स्वयं प्रतिष्ठितः माना नाम मानस्य सम आत्मीयोपकरणसपन्नों व्यथमिता व्यथम स्विध्यनोतीसकल से गकलगोचर त्रास यहामचारो आत्मन सकल सकल से उत्तर फल विरोधात संकल्पम इत्यादि वह जो ब्रपास संकल्प की ब्रह्म इस प्रकार अर्थात ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता है क्लिप्त विधाता द्वारा इसे ये लोक यानी फल प्राप्त हो इस प्रकार समर्थित संकल्पित ध्रु अर्थात नित्य लोकों को जो अन्य अध्रुव लोकों की अपेक्षा ध्रु है स्वयं ध्रुव होकर क्योंकि लोकवान भोगता के अध्रुव होने पर लोकों में ध्रुवता ध्रुवता की कल्पना करना व्यर्थ है ध्रु अर्था ध्रुव होकर प्रतिष्ठित अर्थात सामग्री संपन्न लोकों को क्योंकि वह पशु पुत्रादि से प्रतिष्ठित होता है ऐसा देखा गया है स्वयं भी प्रतिष्ठित अपने सामग्री से संपन्न होकर तथा अव्यथमान शत्रु आदि के भय से रहित लोकों को स्वयं भी अव्यथमान व्यथित न होता हुआ अभि सिद्धति सब प्रकार से प्राप्त करता है ऐसा इसका तात्पर्य है जहाँ तक संकल्प की गति है अर्थात संकल्प का विषय है वहाँ तक इसकी स्वेच्छा गति हो जाती है यहाँ तक उसके संकल्प की गति होती है वहीं तक न कि सबके संकल्प की गति तक क्योंकि ऐसा न मानने से आगे बतलाए हुए फलों से विरोध आवेगा यह संकल्पम ब्रह्मेत इत्यादि मंत्र का अर्थपूर्वत है इतिदोजग्योपनषद सप्तम अध्याय चतुर्थखंड संपूर्ण